श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद एक अट्ठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद व अवतारवाद दक्षिणेश्वर मंदिर में भगवान श्री राम कृष्ण बलराम आदि भक्तों के साथ बैठे हैं अठारह सौ पचासी ईस्वी सात मार्च दिन के तीन चार बजे का समय होगा भक्तगण श्री रामकृष्ण की चरण सेवा कर रहे हैं श्री रामकृष्ण थोड़ा हंस भक्तों से कह रहे हैं इसका अर्थात चरण सेवा का विशेष तात्पर्य है फिर अपने हृदय पर हाथ रखकर कह रहे हैं इसके भीतर यदि कुछ है चरण सेवा करने पर अज्ञान अविद्या एकदम दूर हो जाएगी एकाएक श्री कृष्ण गंभीर हुए मानो कुछ गुप्त बात कहेंगे भक्तों से कह रहे हैं यहाँ पर बाहर का कोई नहीं है तुम लोगों से एक गुप्त बात कहता हूँ उस दिन देखा मेरे भीतर से सच्चिदानंद बाहर आकर प्रकट होकर बोले मैं ही युग युग में अवतार लेता हूँ देखा पूर्ण आविर्भाव सत्वगुण का ऐश्वर्य है भक्तगण ये सब बातें विस्मित होकर सुन रहे हैं कोई कोई गीता में कहे हुए भगवान श्रीकृष्ण के महावाक्य की याद करा रहे हैं यदा यदा ही धर्म से भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मनम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाथाए संभवामी युगे युगे दूसरे एक दिन एक सितंबर 1885 जन्माष्टमी के दिन नरेंद्र आदि भक्त आए हैं श्री गिरीश घोष दो एक मित्रों को साथ लेकर गाड़ी करके दक्षिणेश्वर में उपस्थित हुए हैं वे रोते रोते आ रहे हैं श्री रामकृष्ण स्नेह के साथ उनकी देह थपथपाने लगे गिरीश ने सिर उठाकर हाथ जोड़कर कह रहे हैं आप ही पूर्ण ब्रह्म हैं यदि ऐसा न हो तो सभी झूठा है बड़ा खेद रहा कि आपकी सेवा न कर सका वरदान दीजिए ना भगवान कि एक वर्ष आपकी सेवा टहल करूं बार बार उन्हें ईश्वर कहकर स्तुति करने से श्री राम कृष्ण कह रहे हैं ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए भग, भक्तवत न कृष्णवत् तुम जो कुछ सोचते हो सोच सकते हो अपने गुरु भगवान तो हैं तो भी ऐसी बात कहने से अपराध होता है गिरीश फिर श्री राम कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं भगवान मुझे पवित्रता दो जिससे कभी रत्ती भर भी पाप चिंतन न हो श्री राम कृष्ण कह रहे हैं तुम तो पवित्र हो तुम्हारी विश्वास भक्ति जो है एक मार्च अट्ठारह ईस्वी होली के दिन नरेंद्र आदि भक्तगण आए हैं उस दिन श्री रामकृष्ण नरेंद्र को सन्यास का उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं भैया कामनी कांचन न छोड़ने से नहीं होगा ईश्वर ही एकमात्र सत्य है और सब अनित्य कहते कहते वे भावपूर्ण हो उठे वही दयापूर्ण सस्नेह दृष्टि भाव में उन्मत्त होकर गाना गाने लगे संगीत भावार्थ बात करने से डरता हूँ आदि मानो श्री रामकृष्ण को भय है कि कहीं नरेंद्र किसी दूसरे का ना हो जाए कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ना रहे भय है कहीं नरेंद्र घर गृहस्थी का ना बन जाए हम जो मंत्र जानते हैं वही तुम्हें दिया अर्थात जीवन का सर्वश्रेष्ठ आदर्श सब कुछ त्याग कर ईश्वर के शरणागत बन जाना यह मंत्र तुझे दिया नरेंद्र आँसू भरी आँखों से देख रहे हैं श्री रामकृष्ण नरेंद्र से कह रहे हैं क्या गिरीश घोष ने जो कुछ कहा वह तेरे साथ मिलता है नरेंद्र मैंने कुछ नहीं कहा उन्होंने ही कहा कि उनका विश्वास है कि आप अवतार हैं मैंने और कुछ भी नहीं कहा श्री रामकृष्ण परंतु उसमें कैसा गंभीर विश्वास है देखा कुछ दिनों के बाद अवतार के विषय में नरेंद्र के साथ श्री रामकृष्ण का वार्तालाप हुआ श्री रामकृष्ण कह रहे हैं अच्छा कोई कोई जो मुझे ईश्वर का अवतार कहते हैं तू क्या समझता है नरेंद्र ने कहा दूसरों की राय सुनकर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा मैं स्वयं जब तक समझूँगा तब मेरा विश्वास होगा तभी कहूँगा